श्रीमद्भागवत कथा महात्मा श्रीमद्भागवत का स्वरूप प्रमाण श्रोता भक्ता के लक्षण श्रवण विधि और महात्म्य सोनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई आपकी आयु बढ़े आप चिरजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद्भागवत का अपूर्व महात्मा सुना है सूर्य जी अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है उसका प्रम, प्रमाण उसके श्लोक संख्या कितनी है किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण है अभिप्राय यह कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए सूर्य जी कहते हैं ऋषिगण श्रीमद्भागवत और श्रीमद श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय भगवान श्रीकृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भाव भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला उनके दिव्य माधुर्य रस का स्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है उसे श्रीमद्भागवत समझो जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंग साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है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 और शिव आदि ही समर्थ हैं दूसरे नहीं परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है उसी का नाम श्रीमद्भागवत है इस ग्रंथ के श्लोक संख्या अठारह हजार है इस भौसागर में जो प्राणी कलि रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं उनके लिए वह श्रीमद्भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं प्रवर उत्तम तथा अवर अधम प्रवर श्रोताओं के चातक हंस शुक और मीन आदि कई भेद हैं अवर के भी वृक्ष भुरुंड वृष और उष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं चातक कहते हैं पपीहे को वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही इस स्पृहा रखता है दूसरे जल को छूता ही नहीं उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है वह चातक कहा गया है जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानी को छोड़ देता है उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी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 अत्यंत आनंदित करता है वह सुख कहलाता है जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आँखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमय स्नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकलता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं वृक्ष कहते हैं भेड़िये को जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज़ सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है वह वृक कहलाता है हिमालय के शिखा पर एक जाति का पक्षी होता है वह किसी के शिक्षा के सुनकर वैसा ही बोला करता है किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं वृक्ष कहते हैं बैल को उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खाली, दोनों को वह एक सा ही मान कर खाता है उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है ऐसा श्रोता वृष कहलाता है जिस प्रकार ओट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है उसे ऊट कहते हैं ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधहा आदि बहुत से भेद हैं इन सब भेदों को उन उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर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 वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो जो सबका सुहृद और दिनों पर जया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं विप्रगण अब मैं भारतवर्ष भूमि की